संक्षिप्त महाभारत वन पर्व राजा मानधाता का जन्म वृत्तांत महाराज युधिष्ठिर ने पूछा ब्राह्मण राजा यौनाश्व के पुत्र नृपश्रेष्ठ मानधाता तीनों लोकों में विख्यात थे उनका जन्म किस प्रकार हुआ था लोमस जी बोले राजा यौनाश्व इच्छुआकु वंश में उत्पन्न हुआ था उसने एक सहस्र अश्वमेध करके और भी बहुत से यज्ञ किए और उन सभी में बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणाएँ दी अपने मंत्रियों पर राज्य का भार छोड़कर उस मनस्वी राजा ने मनोनिग्रह करते हुए निरंतर वन में ही रहना आरंभ कर दिया एक बार महर्षि भिगो के पुत्र ने उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया रात्रि के समय उपवास से गला सूख जाने के कारण राजा को बड़ी प्यास लगी उसने आश्रम के भीतर जाकर जल मांगा किंतु सब लोग रात्र के जागरण से थक ऐसी गाढ़ निद्रा में पड़े थे कि किसी ने उसकी आवाज़ न सुनी महर्षि ने मंत्रपूत जल का एक बड़ा कलश रख छोड़ा था उसे देखकर राजा ने जल्दी से उसी में से कुछ जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और उसे वहीं छोड़ दिया कुछ देर में तपोधन भृगुपुत्र के सहित सब मुनिजन उठे और उन सभी ने उसे उस घड़े को जल से खाली देखा तब उन सभी ने आपस में मिलकर पूछा कि यह किसका काम है इस पर यौनास्व ने सच सच कह दिया कि मेरा है यह सुनकर भिगु ने कहा राजन यह काम अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे एक महान बलवान और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो इसी उद्देश्य से मैंने यह जल अभिमंत्रित करके रखा था अब जो हो गया उसे पलटा भी नहीं जा सकता अवश्य ही जो कुछ हुआ है वह दैव की ही प्रेरणा से हुआ है तुमने प्यास से व्याकुल होकर मंत्रपूत जल पिया है इसलिए तुम्ही को एक पुत्र प्रसव करना होगा ऐसा कहकर मुनि अपने अपने स्थानों को चले गए फिर सौ वर्ष बीतने पर राजा की बाई कोख फाड़कर एक सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी बालक निकला ऐसा होने पर भी यह बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई उस बालक को देखने के लिए स्वयं देवराज इंद्र उस स्थान पर आए उनसे देवताओं ने पूछा कि धाष्यति यह बालक क्या पिएगा इस पर इंद्र ने उससे मुख में अपनी तर्जनी अंगुली देकर कहा माधाता मेरी अंगुली पिएगा इसी से देवताओं ने उसका नाम मानधाता रखा फिर उसके ध्यान करते ही धनुर्वेद के सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र उसके पात्र उपस्थित हो गए साथ ही आजगव नाम का धनुष शिंगों के बने हुए बाण और अभेद कमज भी आ गए इसके पश्चात स्वयं इंद्र ने ही उसका राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया राजा मानधाता सूर्य के समान तेजस्वी था इस परम पवित्र कुरुक्षेत्र प्रदेश में यह उसी का यज्ञ करने का स्थान है तुमने मुझसे उसके चरित्र के विषय में पूछा था सो मैंने उसका महत्वपूर्ण वित्तांत सुना दिया राजन इसी क्षेत्र में पहले प्रजापति ने एक हजार वर्ष में पूर्ण होने वाला इफकीकृत नाम का यज्ञ किया था यहीं पर नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश ने यमुना जी के तट पर यज्ञ के सदस्यों को दस पद्म गोवेदान की थी तथा अनेकों यज्ञ और तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी यह देश नहूस के पुत्र पुण्यकर्मा राजा जयाति का है यहाँ राजा जयाति ने अनेकों यज्ञ किए इसी जगह महाराज भरत ने भी अश्वमेश यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था राजा मरुत ने भी मुनिवर्स संवर्त की अध्यक्षता में इसी क्षेत्र में यज्ञ किया था राजन जो पुरुष इस में आचमन करता है उसे संपूर्ण लोकों का दर्शन होने लगता है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तुम इसमें आचमन करो महर्षि लोमस की यह बात सुनकर भाइयों के सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नान किया उस समय महर्षिगण स्वस्थवाचन कर रहे थे स्नान कर चुकने पर उन्होंने लोमस जी से कहा हे सत्य पराकृमी मुनिवर देखिए इस तप के प्रभाव से मुझे सब लोग दिखाई दे रहे हैं मैं यहीं से श्वेत घोड़े पर चढ़े हुए अर्जुन को देख रहा हूं। लोमस जी ने कहा महाभाभो तुम्हारा कथन ठीक है महर्षिगण इसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन किया करते हैं देखो यह परम पवित्र सरस्वती नदी है इसमें स्नान इस करने से पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है यह जा चारों ओर से पाँच पाँच कोष के विस्तार वाली प्रजापति ब्रह्मा की वेदी है यही महात्मा कुरु का क्षेत्र है जो कुरु क्षेत्र नाम से विख्यात है